जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव ओं शरण शरण शरण प्रमुले कहीं जो को पविधाता गुरु पविधा नहीं को जगता गुरु नहीं गुरु के वचन प्रतीतन जाई गुरु के जायो बचन... सुख मन सुख सिदि का ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु कबीर का एक छोटा सा भजन है जो प्राय आप लोगों ने समय समय पर सुनाई होगा पानी में नींद पियासी मोहित सुन सुन बिना हसी न कोई मथुरा कोई काशी जैसे मृगाना विकस तूरी बन भन, भन फिरत उदासी मोहे सुन सुन आवत पानी बिच मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत जल बिच कमल कमल बिच कलिया तापर भ्रमर निवासी शोमन बस त्रिलोकभष यति सती संवत हाँसी पानी विच मीन प्रिया शि मोहे सुन करवत हाँसी जाका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस अठास घटम विराज परम पुरुष अविनाशी मुहे सुन कर पानी बिचमीन पियासी मुहे सुन सुने आवत हे हाजिर तुहे तो दूर दिखावे दूर की बात निरासी कहे कबीर सुनो भाई भैसु गुरु बिनु भर मन जासी मोहे सुन सुन आवत हास पानी भी, चमीन भी आशी मोहे सुन कर आवत हास कबीर एक महापुरुष हुए हैं लहर तालाब पर पड़ा एक शिशु मिला उधर से नीरु जूलाहा माता नीमा निकली बैलगाड़ी से चींची सुनाई पड़ा तो कूद गए उठा लिया बहुत खुश हुए मालिक ने आज हमें बच्चा तो दे दिया बड़े स्नेह से पाला उनको संतान नहीं थी कुरान से मौलवियों ने नामकरण किया कुरान खोला तो पन्ना खुलने में कबीर शब्द निकला कबीर का मतलब क्या होता है तो तीन बार कुरान खोला कि जुलाहे का इतना बढ़िया नाम नहीं रखना चाहिए तो श्रीमान हो गया तीनों बार कबीर ही निकला तब बोले ठीक उचित और फिर वो श्रीमान हो भी गया माता पिता की भूलों से भूलों का ईश्वर पथ में कोई रुकावट नहीं है हाँ आपकी संस्कृति सभ्यता में रुकावट अवश्य है भगवत पथ में ये गणित नहीं लगती कारण कि जितने महात्मा वरिष्ठ हुए हैं और सब कुछ न कुछ लाछित जरूर रहे लेकिन चोटी के महापुरुष ब्रह्म ऋषि कहलाए ऐसे ही एक महापुरुष थे कबीर उनके चिंतन का नाम राम था उनके आराध्य राम थे उनकी अटपटी भाषा समझ में नहीं आई तो लोगों ने कहा यह तो उलट कह रहा है उलट का तात्पर्य होता है जिसके बहुत से अर्थ हों, आप कहें वो सही हम कहें वो सही कोई कुछ कहता वो भी सही मान लो किसी को काशी जाना है कोई कहता है पूर्व चलो पश्चिम चलो उत्तर चलो दक्षिण चलो सब सही कदाचित हम दक्षिण चलना शुरू कर दिया हमने हो सकता इस जिंदगी में न पहुंचे आप इससे बड़ा अनर्थ क्या होता है अर्थ उसे कहते हैं सारी भ्रांतियों से ऊपर उठाकर हमें प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे जिसके पथम फिर अनर्थ न रह जाए हर भजन छोटा छोटा अलग अलग अवस्थाओं का चित्रण है इसमें एक संदेह का निवारण है भगवान कहा रहते जिसका हमें भजन करना वो मालिक कहा मिलेगा पूर्वजों ने कहा पाया वो रहता कहां है? गीता में भगवान कृष्ण पहले तो अर्जुन से बोले ही नहीं पहले अर्जुन उंग प्रश्न करता रहा भगवान उत्तर देते रहे किंतु 18 अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन में समन्ने की भली प्रकार पात्रता आ गई तब भगवान कृष्ण का अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शेर जुन तिष्ट थी भ्राम्याण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है इतना समीप हृदय के अंदर फिर लोग देखते क्यों नहीं माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भरम भटकते ही रहते हैं इसलिए नहीं देखते ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए अगले ही श्लोक में कहते हैं तमैव शरण गच्छ सर्व भावे नाप से शाश्वतम अर्जुन उसी हृदय स्थिति ईश्वर की शरण जाओ सर्व थोड़ा भाव संकट मोचन थोड़ा भाव मयहर देवी थोड़ा भाव शीतला देवी हम तो हर हम तो बारे आने लीकेज हो गए हमारी श्रद्धा बट गई चार पांच जगह पर कल्याण नहीं होगा संपूर्ण मनोयोग से संपूर्ण भावों से मन क्रम वचन से हृदय थी ईश्वर की शरण जाओ मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी शरण चले ही गए तो उसे लाभ किया कहते हैं तत्प्रसादात परम सा अंतिम तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे स्थानम प्राप्त से उस स्थान को उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शास्व है अजर है, तुम्हारा घर रहेगा आपका जीवन रहेगा समृद्धि रहेगी गीता का भगवान हृदय में रामायण में तुलसीदास जी ने में कहा भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वान्ता है मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं श्रद्धा विश्वास रूपिणो हमें श्रद्धा लानी वही विश्वास स्थिर करना है उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते तो हम उसे भवानी शंकर को कहा ढूंढें श्रद्धा लाने के लिए अगले ही श्लोक में कहते हैं बंदे बोधमय नित्यम गुरुम शकर रूपिणम यमा वक्रोपी चंद्रे सर्वत्र बंद्य मैं बंदे बोधमय नित्यम बोधमय नित्य गुरुम शंकर रूपिणम सदगुरु जो शंकर स्वरूप है उनके चरणों की वंदना करता हूं उन, उनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा परम कल्याणकारी सीधा फल देने वाला होता है मन से चित्त महान मन ही चंद्रमा है ये बड़ा टेढ़ा है कभी भोग में कभी रोग में पता नहीं कहां भटकता रहता है गली में कुा चंद्रमा विकारो उन्मुख प्रवाहित मन चित्त ये सिमट के सीधा और परम कल्याणकारी फल देने वाला हो जाता है लाइन पे लग जाता है तो शिव उस युग का सदगुरु का ही प्रतीक है सदगुरु ही शिव हैं, ये प्रश्न अलग बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिनम, तो सिद्ध जन भी हृदय में स्थिति ईश्वर को नहीं जानते तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में है नई बात तो कुछ नहीं कहा दिल मत किसी का दुखा दे बंदे ये घर खास खुदा का है कोई नई बात नहीं कहा जब कभी किसी ने पाया हृदय में कबीर कहता है कोई पानी कोई पत्थर पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं आश्चर्य तब होता है कि पानी लबालब लब भरा और के घूंट के लिए प्यासा मरता हो वही दशा इस मानव की है तो पानी बीच न पिया मोह सुन कर हासी पानी के बीच में मछली और प्यासे मरे लबा लब पानी भरार फिर भी प्यासे मरे बल्ला इससे बड़ा हंसी की जग हसाई की बात और क्या हो सकती है मानव की है तो पानी होता है दो ब्रह्म पीयूष मधुर सीतल जल जो पे सो रस पावे तो झूठ बिलो के विषय रस मन को ज्यों धावे ब्रह्म पियूष पीयूष माने अमृत मधुर शीतल जल जो पे सो रस पावे तो कत झूठ बिलो की विषय रस मन कुरंग जो ढावे भला मृगे की तरह क्यों दौड़े ब्रह्म पियूष वो हृदय में है उस पीयूष के आसपास तुम हो चारों तरफ वो है बीच में तुम हो पानी के अंदर प्यास से मरते हो मिर्गा, रेगिस्तान में यहां की अपेक्षा गर्मी ज्यादा पड़ती है बहुत गुना ज्यादा 60 पैंसठ यहां तो 45-50 होने में मृत्यु होने लगती है वहां के लोग अभ्यस्त थे कोई नहीं मरता जहां ताप बढ़ा तो पेड़ तो है नहीं बस केवल बालू मृगे फिर झाड़ियों से निकल के दौड़ने लगते हैं जहां ताप लगा तो बालू तप जाती तो ऐसे लहर उठने लगती है उसकी गर्मी की ये भयंकर लहरें उठती है मृगे सोचते हैं कि वो पानी भरा हुआ चलो पी लें जहां तेज लहर उठती है वहां गर्मी ज्यादा है तब तो तेज उठ रही है वहां गया तो दूसरी तब दिखाई पड़ा उतनी ही लहरें उधर भागा फिर तीसरी तो दिखाई पड़ा तो आंख मुंड के उधर भागा करीब बारह बजे दौड़ना शुरू करता है दो ढाई बसते-बसते पांव ऊपर और शरीर जमीन पर मर जाता है इसका नाम है मृग तृष्णा का जल तोकत झूठ बिलो की विषय रस ये झूठ है नस्वर है मन कुरंग ज्यों धावे माताओं के की आंख की संज्ञा दी तो मृग लोचनी मृग नैनी हमारा ख्याल है मृगे की आंखें तो बड़ी होती आंखों का आयतन बड़ा होता है नहीं दिखाई कम देता है क्योंकि चूहा भी जानता है कि वहां आग लगी है तो बिल में हो जाता है खरगोश जानता है कि आग लगी तो झाड़ी में छिप जाता है हर जानवर छिप जाता है आदमी भी आड़ पकड़ लेता है और मृगा बड़ी आंख वाला मृगा वही पहुंचता जहां आग लगी है बड़ी आंखें लगता है ज्यादा नहीं देता इसलिए सीता जी भी धोखा खा गई वो मृग लोचनी थी ना <laughs> वो वो सर सब्ज बाघ दिखाई दे रहा था स्वर्ण मृग स्वर्ण मृग भगवान ने देखा कि सोने की बिनाई रुकेगी नहीं लगता है बेच दिया सोने की गड़ी में ले सुख भोग ले कुछ दिन <laughs> और क्या तो इसलिए मृग तृष्णा विषय रूपी बारी तो ब्रह्म पियूष हृदय में वो परमात्मा हृदय में सबके उरे अंदर बसत जानत भाव कुभाव उसी के ठीक पास में तुम हो उसके अंतराल में खड़े हो प्यास से मर रहे हो एक एक बूंद के लिए विकल हो तड़पन भी है अवश्य लेकिन समझ में नहीं आता तो पानी न पिया मोही सुन सुने आवत हसी ये सुन के हमें आश्चर्य होता हंसी आ रही है ये हृदय वाला ब्रह्म प्यूष कैसे जाने हमारी भूल क्या इसमें तो आत्म ज्ञान बिना नर के कोई मथुरा कोई काशी आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान ये नहीं कि आत्मा की बातें कर लिया हमने ज्ञान का चित्रण गीता में जितना स्पर्श कहीं नहीं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक अर्जुन आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना यह है ज्ञान की निम्नतम सीमा ज्ञान की जागृति उस आत्मा के संरक्षण में चलते चलते परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान जब भगवान हमारी श्रद्धा इतनी अटूट हो कि भगवान आत्मा से जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगे आपको सोने से जगाए भजन में बैठाए भजन कराए खतरे से अवगत कराए जब भगवान रथी हो जाते हैं और आपकी सच्ची लग लो लगी हुई चिंतन में मजनू की तरह लगे हो तो यहां सरप पड़ा तो भगवान कह देंगे खड़े हो जाओ निकल गया तो कह देंगे आगे बढ़ जाओ योग क्षेम वाहम्य हम वो योग की सुरक्षा का भार स्वयं वहन करने लगते हैं तो जब तक ये आत्मा जागृत नहीं होती तब तक ये ब्रह्म पियूष समझ ही में नहीं आता और मनुष्य भटकता ही रहता है पूज्य महाराज जी की शरण में जब साधक पहुंचे तो महाराज नाम कैसे जपे रूप कैसे देखें ब्रह्म विद्या क्या है सब पढ़ा दें सोना जागना उठना बैठना सब संयम पढ़ा दें उन साधक करने भी लगे किंतु दो तीन महीना बीत जाए तो पूछें क्यों रे कुछ दिखाई दे थे अजूबा तो बोले अभी तो कुछ नहीं तब महाराज पूछे कि मोर रूपवा देखत है तो साधक नीचे गर्दन करके के हम्म बोले सरवा कहते हूं करे कुछ देखत तो मोरे भीतर खटखत हमें तो, तो तोरे अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है तो वो महात्मा क्या करें जैसे जैसे महाराज भजन करने का कहे कि हमारा स्वरूप देखो वैसे ही वैसे तीर धनुष वाले राम जी का स्वरूप देखने लगे क्योंकि पांच साल वो वैष्णव संत रह चुके थे तो तीर धनुष वाले राम जी के चित्र से बड़ा प्रेम था उनका महाराज का न देखे देखा कि ऐसे इसका जाल नहीं टूटेगा तब एक दिन अनुभव में पड़ाना शुरू किया भजन में बैठे थे स्वामी जी तब दिखाई पड़ा गुरु महाराज ने कहा देख क्या है राम जी के पास मुकुट तो चित्र में से सजीव होके मुकुट महाराज को पहन गया धनुष तो महाराज के पास आ गया पीतांबर तो महाराज के पास आ गया बोले अब मानी है तो तुम्हें यदि सचमुच भगवान की जरूरत है तो हमारा स्वरूप देख तुम भगवान को पा जाओगे और सीधा डायरेक्ट ढूंढोगे तो ये चित्र तो कलाकारों के बनाए हुए हैं उस युग में न चित्र कैसे बनाते थे कलाकार आज कैसा बनाते हैं पचास साल पुराना किसी राम सीता का चित्र देख लो राधा और सीता का सौ साल पुराना कल्याण में आता है छीट के वस्त्र पहने बेतुका बेतुका पान लिए एक दूसरे को दे रहे हैं पचास साल पुराना देखो बहुत बड़ा अंतर दस साल पहले का देखो अब का इस समय का देखो ऐसा लगता माता सीता जी राधिका जी किसी सिनेमा हॉल से अभिनय करके लौटी <laughs> और कलाकार की पसंद जैसी वैसे ही बना देते हैं एक हमारे भोलानाथ पेंटर थे उनके तीन बिटिया थी ठोडी पतली ऊपर से उभरा हुआ जब जब चित्र बनाओ तो अपन बिटिया का चित्र बना डाले उसी नीचे लिख दें राम जी कोनों के शंकर जी कौनों के राधिका जी लेकिन रहे अपनी बिटिया तो कलाकार के दिमाग में जो बैठ गया परमात्मा परम धाम है तो सदगुरु उसकी साधना की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ और मैन गेट ये आत्मा की जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के बिना हो ही नहीं सकती उनका भ्रम टूट गया उस दिन से देखने लगे और पंद्रह ही दिन के अंदर भजन जागृत हो गया हमें ढाई महीना करीब हो गया तीन करीब साढ़े तीन या ढाई महाराज कहें करीब कुछ कुछ आने लगा कुछ दिखाई दिया तो न समझ में आवे कि पूछत क्या है जो बत पड़ा है वो तो हमें याद है और दिखाई दिया क्या होता है लेकिन ढाई महीना या साढ़े तीन महीना जहां बीता ता एडी से चोटी तक तो पूरा पांव हर शरीर फड़कने लगा तर तर तर तर तरतर तर, जैसे कोई मशीन फिट कर दे आधा आधा इंच पर हमने सोचा कोई रोग हो गया तुरंत रंग जाके बताया गुरु महाराज कभी दाहिना कभी बाया सन देना फटक जाता है हारमोनियम की रीढ़ से भी तेज चलता है और उसी के अनुरूप कुछ चित्र आ रहे हैं कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई तो कहें हम खूब हंसे बोले बस बेटा राम रावण युद्ध शुरू हो गया अब रावण मारा जाएगा राम का अभिषेक होगा तभी छुटकारा बीच में कहीं विराम नहीं है आज से अब भजन जागृत हो गया अब भगवान तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया जिस श्रेणी के तुम हो उसी श्रेणी से इस तरह उठता जाएगा आगे की पढ़ाई मिलती जाएगी दृष्टि खुलती जाएगी एक दिन देख लोगे ये है जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस सत्य पर हम बैठे हैं हमारी पुकार ऐसी प्रभु उतर आए आत्मा से अभी नौकर खड़े हो जाएं, हमारा मार्गदर्शन करने लगे उनके निर्देशन में चल निर्देशन को समझना और अक्सर से पालन करना उसके अनुसार चलना भजन कहलाता है ये न लिखने में आता है और नहीं ही वाणी से कहने में आता है किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है पीस जागृति के के बिना बिना भीत, भीतर भी भगवान है बात नहीं समझ में आती। तो ज्ञान कोई, कोई काशी प्यास तो हमें है हम चाहते हैं उनकी अनुकंपा चाहते हैं उनके दर्शन भी चाहते हैं मोक्ष भी चाहते हैं प्यास तो है लेकिन भटक रहा है कोई मथुरा में कोई काशी में जा नहीं है वहां जैसे मृगा नाभिकस तूरी बन बन फिरत उदासी मोह सुन सुन आवत हासी मृगे के नाभी में कैस्तूरी हुआ करती वो जो मृगा युवा होता है तब वो फूक जाती है इतनी गमक फैलती है मिर्गा पागल हो जाता है अरे इतनी मधुर गमक है कहा तो सोचता है उस पेड़ में होगी तो भाग के जाएगा तो उसको फिर हवा जिधर झोंका मार दिया उधर से महक आएगी तो उधर भागेगा दौड़ता ही रहता लेकिन जहां भी गया उसको उदासी निराशा ही हाथ लगी और कभी धोखे से घूम के सूंघ लिया तो अंदर ही पा गया मस्त होके बैठ गया तो ऐसे ही भगवान हृदय में है जैसे मृगा वन वन भटकता है निराश ऐसे ही कोई मथुरा ढूंढ रहा है कोई काशी और है इस सब अनर्थ का कारण आत्मज्ञान की जागृति के बिना जल बिच कमल कमल बिच कलियां, टापर भमर निवासी संसार एक समुद्र है महापुरुषों ने इसको भवसिंधु सिंधु अगाध पड़े नरते पद पंकज प्रेम करते भव सागर चरणों में प्रेम नहीं करते हो पड़ते रहते हैं और लेकिन चरणों में प्रेम भी हुआ कथा भगवत कथा जागृत हो गई तो अथा भव हो जाता भव सरिता राम कथा भव सरिता तरनी और साधना सूक्ष्म हुई तो ये चरित जरिपद पावी तेन पड़े भवकू पव सिंधु भव सरिता भवकूप और नाम लेत तो भव सिंधु सुख गया जैसे यहां कोई गड्ढा था ही नहीं, नहीं इसमें पानी था इस तरह घटता बढ़ता तो इस संसार एक समुद्र जिसका विषय रूपी बारी भरा है जल बिच कमल इस संसार रूपी विषय में चल के अंदर कमल रहता है पत्तों के ऊपर से भयंकर बौछाले तूफान चलता तो आती है जाती है न कमल में पानी पत, कमल पत्र को बिगा पाता है न पखड़ियां भीग पाती एकदम निर्ल बस ऐसे ही कमलवत जब रहने की क्षमता आ गई कमल बीच कलिया कमल के अंतराल में पराग होता है छोटे छोटे तंतुओं में तापर भंवर निराशी निवासी संसार की समुद्र विषय में जब कमलवत रहने की क्षमता आ गई कमल के अंदर फराग निर्लेप रहने की क्षमता आ गई तो उस निर्लेप अवस्था में फिर वो ईश्वरीय पराग खिल उठता है मन ही भंवर है जो उस पर निवास करने लगता है तापर भवर निवासी शो मन भमर कौन है मन शो मन बस त्रे लोक भयो सब ऐसे मन के बस में तीनों लोक हो जाता है सात्विक राजस्व त्रिगुणमयी प्रकृति है ये सब उसके नियंत्रण में हो जाती है ता मन बस कौन सा मन इस संसार समुद्र में कमलवत कमल में पराग और पराग में जिसका निवास हो गया पराग है ईश्वर की गमक वही जिसका जीवन हो गया ऐसे मन के बस में त्रिलोक हो गया यति सती मोहे सुन कर आवत हासी वो यति है वो सती है उसका यत्न पूर्ण है सत्य पे आरूढ़ वीरती पर वही सन्यासी है सर्वन्यासी से सन्यासी शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरह, रह आत्म ज्ञान जागृत हो फिर संसार में कमलवत रहने की क्षमता हो कमल के अंतराल में जैसे निर्मल वन के अंतराल में भगवान उतर आते हैं वहां मन का निवास हो गया तो ऐसे मन के वश में त्रिलोक हो जाता है अब त्रिगुणमयी प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर पाती तरने की स्थिति वाला हो जाता है वो यति है यत्नपूर्ण, सती है सत्य से वृत्ति जुड़ी है और शन्यासी। है। वो सर्वस्व का न्यास करके स्थित है अगले पद में कहते हैं जाका का ध्यान धरे विधि हरिहर जिस परमात्मा की चाह है आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते हैं जाका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन से अठासी एक समय था नैवी सारणी में अठासी हजार ईस्सी एक चोटी के एक रैनी के निवास करते थे जिन्होंने उन ऋषियों ने जिसका ध्यान धरा हरिहर और ब्रह्मा ने जिसका ध्यान धरा सो तेरे घट वो तुम्हारे हृदय में निवास करता है भगवान कृष्ण कहते हैं हृदय नी व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सत चेतन घन आनंद राशि कण कण में व्याप्त थे भगवान एक से सवा कभी हुआ ही नहीं और अविनाशी अपरिवर्तनशील व्यापक एक ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म है अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता काल से अतीत सतचेतन घन आनंद राशि वो परम सत्य असीम आनंद की राशि घन आनंद की राशि भला भगवान रहते कहा अश प्रभु हृदय अछते अविकारी ऐसा परमात्मा सर्व के हृदय में निवास करता है अछत कलेजा काट के फेंको ऑपरेशन कर दो बचा रहेगा छुरी नहीं चलेगी अविकारी कुछ भी करो कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कुछ भी पहनो वो दृष्टा के रूप में है उन विकारों से लिपाईमान नहीं होता केवल दृष्टा के रूप में है लाइट जलती है चाहे भागवत पढ़ लो कालीन का टपका काट चाहे मार्च साहब लड़के पढ़ावे लाइट का काम है प्रकाश देना चाहे कसाई खाना खोल लो उसका काम है प्रकाश देना वो दृष्टा के रूप में है हृदय में है तो भला हृदय वाला मिलेगा कैसे तो नाम निरूपण नामंते शो प्रगटत जे निरंत नाम का निरूपण करो कि नाम है कैसे जपा जाए आखिर नाम को कारण कि राम नाम में अंतर है कहीं हीरा है कहीं पत्थर है कहीं हमने 24 घंटे रगड़ की कंकड़ ही हाथ लगे तब क्या होगा क्या करोगे कहीं कीचड़ में ठूक ठाक दोगे उतना ही श्रम किया हीरे हाथ लगे पहले नाम का निर्वर करो निराकरण करो कि नाम कैसे जपा जाता है और जब समझ काम कर जाए यत्न करो वो प्रकट हो जाएगा तो गोस्वामी जी का इस हृदय में तो जिसका ध्यान विधि हरिहर मुनिजन सहस अठासी करते आए हैं शो तेरे घट माही विराज परम पुरुष अविनाशी मोह सुन सुन आवत हासी वो तुम्हारे हृदय के अंदर निवास करता है वो परम पुरुष है वो अविनाशी है है बिल्कुल हृदय के अंदर लेकिन जब कहीं पूछो जाके तो लोग कहेंगे बद्रीनाथ में फिर किसी से पूछो बोले नहीं मक्का चले जाओ एक तो हाजी कहलाओगे सब ठीक हो जाएगा फिर पूछो कहा है तो किसी का यरूसलम है किसी का नकाना में किसी का केदारनाथ में कहीं कुछ नहीं कबीर कहता है कि हे हाजिर एकदम हाजिर पास में हे हाजिर तो हे दूर दिखावे दूर की बात निराशी तुम्हें तो वहां इशारा कर रहे हैं ये दूर जहां भी जाओगे निराशा हाथ लगेगी कुछ नहीं पाओगे उसे तो नहीं पाओगे आप पुण्य जरूर बढ़ेगा क्योंकि जाप तो उसी का कर रहे हो कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु भी नर मन जा सुन सुने आवत हासी कबीर कहता है, है हाजिर दूर बतावे दूर की बात निराशी कबीर कहता संतों ध्यान दो गुरु बिनु भ्रमन जासी सदगुरु के बिना ये भ्रम कभी दूर नहीं होगा गुरु राखे जो कोप गुरु रूठे नहीं को जगत रूठ गया मुकदर रूठ गया गुरु रख देंगे जिससे भाग्य रेखा बनती उस पद पर चला देंगे और गुरु उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं भगवान ही तो एक ऐसे अविनाशी व्याप्त लेकिन हमारे दर्शन इस पर प्रवेश के लिए नहीं है वो जागृति किसी तत्व तो दर्शी महापुरुष के द्वारा ही होती है तो पानी भी चीन पिया से मोह सुन सुने आवत हासी राम भगत जल मम मन मीना किम भी लगा ये मुनि स्व प्रवीणा काग सुन्द जब लोमस आश्रम में पहुंचे सैकड़ों ऋषियों क्यों गए थे वो सादर उपदेश सुना सादर मत्स के प्रणाम किया आगे बढ़ते ही चले गए उन्होंने कहीं कोई प्रश्न नहीं किया सुना और आगे बढ़ गए किंतु लोमस आश्रम में पहुंचे तो उन्हें आसार बंधा ये सही रास्ता दिखा सकते तब लगे प्रश्न करने कि भगवान सगुण ब्रह्म की उपासना हमें दे तो ब्रह्म ज्ञान रत मुनि ज्ञानी मोहित परम अधिकारी जानी लागे करह उपदेशा अजद्वेत अगुण हिरदेसा वो ब्रह्म उपदेश करने लगे अवो अजन्मा है अद्वेत तुमसे भिन्न नहीं है तुम ही हो गुणाती सबके हृदय में निवास करने वाला मन गोतीत अमल अविनाशी निरविकार निरव सुख राशि वो मन और इंद्रियों से अतीत गोतीत मल से रही तो रविनाशी सोते वो तुम हो सोते ताही तो ही नहीं वेदा बारी बीचे वा वही वेदा वो तुम हो तुम मैं जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता बर्फ गल के जली होता है ऐसी तुम तुम में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ही हो वो। ने सादर चरणों में प्रणाम किया कि भगवान की राम भगत जल मम मन मा अमीना किमी बिलगा मुनि सो प्रवीना सोई उपदेश कह कर निज नय रघुराया देख रघुन विलोक अवदेशा तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा पहले नेत्र भर के देख लूंगा तब मैं ब्रह्म हूँ मैं परमात्मा हूं सब स्वीकार कर लूंगा पुनि मुनि कही हरी कथा अनुपा खंडी सगुण मत अगुण निरूपा लोमष जी ने सगुण मत का खंडन किया निर्गुण का विस्तार से वर्णन किया मैं कु निर्गुण मत करी दूरी सगुण निरूप करी हट घूरी मैं कोई हट धर्मिता नहीं थी शुद्ध तरक के साथ मैं भी सगुण का पक्ष रखा महाराज होगे नाराज उत्तर प्रति उत्तर भये क्रोध के चीना कौ की तरह काउ का लगा रखा है सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला सपदी हो पक्षी चंदाला कौए की तरह कांव है सुबह से एक घंटा हो गया तुम्हें तो अपने पक्ष का बड़ा है जाओ चंदाल पक्षी कौआ हो जाओ श्राप दे दिया और कौआ हो भी गए तुरत भय में कागत अब पुनि मुनि पद से रुनाई रघुपति चरण हृदय धरी अर शिता चले उड़ाई तुरंत कौआ हो गया पुनि मुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और हरेश के साथ उड़ चला बोले भगवान अच्छी कृपा कांटा बस देखो कुकुर ने काट ले कूटी ने गढ़ जाए नदी नाला जीव छुटाई अच्छा हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया अब पहुंचेंगे काशी फिर प्रयाग फिर आश्रम स्वच्छ विचरने का ही तो अच्छा आकाश मार्ग पकड़ा दिया उन्हें आशीर्वाद था कौन जन्म मिटेनी ज्ञाना कौआ बना दो चाहे उल्लू रहेंगे वही तब लोमस घबराए तो मन क्रम बच मन क्रम बच मोही निज जन जाना मुनिमती पुनि फेरी भगवाना सुनु खगेस नहीं कचुरी सी सीधूसन उर् प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मती करी भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी कृपा सिंधु प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भुलावे में डाल के लोमश्ची की और मेरे प्रेम की परीक्षा ली के ब्रह्मो संतोष करता है या मुझे ढूंढता है मन क्रम वचन से भगवान ने जब मुझे अपना सेवक समझा मुनि मति पुनी फेरी भगवान मुनि की बुद्धि को पलट दिया वो पछताने अति विश्व में पुनि पुनि पछताई साधर मुनि मोहली बुलाई बड़े आदर के साथ बुला लिया मामा परितोष विविध की ना परितोषि पहले परितोष दिया फिर हर्षित राम मंत्र दिया बालक रूप राम कर ध्याना ध्यान दिया और फिर ब्रह्म विद्या की कथा सुनाई वो तू ब्रह्म है आत्मा कहने वाले फिर भजन की तार कर्म कर्मबद्ध विधि बताई वो बहुत आशीर्वाद दिए निर्गुण नाम के संसार में कोई उपासना नहीं है धोखा है मुनि की बुद्धि का भुलावा था एक छलावा था भगवान एक पाने की विधि एक जो चित्त इधर उधर भटक रहा है समेत के जो इधर जुड़ा हुआ पकड़ के उधर जोड़ दो मसला हल हो जाएगा शरीर से कहीं भी रहो खाना खाते पानी पीते सौ जाते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम याद आया करे श्रद्धा और समर्पण के साथ तो भगवान जानते हैं मुझे पुकार रहा है ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए भविष्य में जो चाहोगे मिलेगा और मोक्ष मिलना ही मिलना है ईश्वर पथ में यदि श्रद्धा से दूरी लग गयी भगवान आत्मा से जागृत रथ ही आत्म ज्ञान प्रसारित होने लगा आत्मा से ज्ञान प्रसारित होने लगा माया में कोई उपाय नहीं की उसको नष्ट कर दे दो चार दस जन्म के अंतराल से वहां पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति है परम धाम है तो इसलिए राम भक्ति जल मन मीना सब का मन मछली है भक्ति रूपी जल में लेकिन भक्ति शुरू करें तो कहाँ से करें भगवान मिलेंगे तो कहा मिलेंगे एक भयंकर भ्रांति काशी में जाओ सब मंदिरों में शाम के घंटे टन टना उठेंगे माई जा रही है दुर्गा जी पूजा करने पापा जा रहे हैं विश्वनाथ जी पूजा करने बेटा जा रहा है संकट मोचन पूजा करने और दस परिवार है तो दस भगवान अरे भगवान भी कहीं दस हुए जितने ये मंदिर हैं यह निरर्थक नहीं है हनुमान जी सही है दुर्गा जी सही है सब सही है कि हम लोगों के पूर्वज हैं। भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं, ये उनकी आकृति है उनसे आशीर्वाद लो मस्तक को प्रणाम करो लेकिन भजन वैसे ही करो जैसे उन्होंने किया था और भजन वैसे करो जैसे भगवान ने अपने श्रीमुख से आदेश दिया था वो आदेश पत्र है गीता गीता को देखना चाहिए गीता आपका धर्म शास्त्र है एक कहावत है गुरु बिनु भरम तो मिलते हैं तो पुण्य पुंज बिनु मिले न संता सतसंग संस्कृति करे यंता पुण्य का पुंज पुण्य का समूह वर्तमान में साथ नहीं देता संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते ने मिलने का अर्थ ये नहीं दिखाई ही नहीं देती संत सदगुरु नहीं स्वयं भगवान शिव खड़े होंगे तो चार धक्का हम जरूर देंगे देखो कैसा रूपक बना के खड़ा है इतनी भारत में फैक्ट्रिया हो गई वस्त्र की गलियों में फेंका पड़ा है इतना वस्त्र टेरिका टेरिलीन पता नहीं क्या क्या इन्हें दुआने की लंगोटी नसीब नहीं है लगता भी जान बुझ के रूपक बना रखा है क्योंकि हमारे पास आंख नहीं हम नहीं पहचान सकते जिन आखों से संत सदगुरु पहचाने जाते हैं दृष्टि पुण्यमयी है पुण्य जहां जागृत हुआ तो जिस सिंहसन पर बैठे होंगे जिस दंगल में लौटते होंगे आप वहीं पहुंच जाओगे अथवा वही आपके पास आ जाएंगे विश्वास भी हो जाएगा और मार्गदर्शन होने लगेगा पूज्य गुरु महाराज से लोग पूछे कभी कभी प्रोफेसर वाइस चांसलर पहुंच जाए जंगल में दिन भर हाथी में चढ़ के झूमते हुए पहुंचे शाम तक में तो बस सुखवार आदमी और हाथी की सवारी फिर लौटने का समय भी नहीं रह तो रुक जाए बोल तो फिर अपनी बतावे आपने दर्शन शास्त्र पर आपकी कमांड है आप इस विषय विशे के विशेषज्ञ हैं महाराज के कुछ है मौके सुनना वो हम लोग जंगल में कहा पाए सुनने को तो नलनी क्यूं कुमलानी चाताल सरोवर पानी कुछ सुनावे दस मिनट महाराज कुछ नहीं बोले जब कुछ कहा भी नहीं तो बोले क्या फिर चुप हो जाए बोले भगवान हम लोग सुनने आए हैं सुनाने नहीं और एक प्रश्न है हमारा हम लोगों का द्वेतवाद अद्वैतवाद विशिष्टा द्वैतवाद सारे विश्व के दर्शन उलट डाला छान डाला थीसिस हम ही लोग पास करते हैं लेकिन साधन नहीं समझ में आता भजन नहीं समझ में आता कृपया बता दें भजन तो महाराज सब सब बात कोई तुम्हारा दो दो पैसे में वेदांत बिक लोग पढ़ते और सार लिखते जाते न जाने का लिखत है किंतु भजन एक ऐसी विधा है जो लिखने में नहीं आती वाणी से कहने में नहीं आती किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है वो जागृत हो जाया करता है फिर आत्मा पढ़ावे लागते भगवान आत्मा रथी हो जाती है वो समझाने लगती है साधक को उंगली पकड़ के चलाने लगती है उनके निर्देशन में चलने का नाम भजन है तो कबीर का कहना है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिनु जासी गुरु के बिना भ्रम कभी नहीं दूर होगा अयोध्या के पास पास उस एक एक अपना आश्रम है उसके पास की एक सजीव घटना थोड़ी पहले की है जंगल में शेर आ गया तो पहले गांव भर की गाय यादों लोग चराते रहे इधर भी नियम था था ना न हाँ। तो गांव वालों ने कहा देख शेर आ गया है फलाने गांव की दो भैंसे मार दिया वहां का पड़वा टूट गया दो बैल मर गए संभाल के चरना कहीं शेर ने टूट पड़े तब वो जो चरवा था उसने उस दिन लाठी बदल लिया लोहबंदा लिया और पगड़ी बांधा और चल दिया उसे ये नहीं मालूम था शेर होता कैसा है दोपहर में गाये पानी पी के विश्राम करने लगी जंगल की नदी के घाट पर इतने में अयोध्या का किनारा एक वैष्णु महात्मा भटकते हुए ठाकुर जी को फैला के तुलसी की पत्ती रख के वो भी सनक गया लगता है जानवर तो आ गया दबे पांव पीछे से गया एक लो बंदा मारा एक ही ने तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब शेरे ठहरा जो भैंसी तोड़ दे थे घूम के झपट पड़ेगा तब हम क्या कर लेंगे बहुत खुश हुआ भागा गांव बोले अरे गाय तो शाम को छह बजे आती है तू आज तीन बजे आ गया बोले आज हम वो जो जानवर लगता था उसको हमने साफ कर दिया बोले कैसा रहा तो पीछे वालों ने कविता बना लिया गले बड़ारी तीन था गले में रस्सी तीन तीन लड़ रस्सी लपेटी हुई था पंचिकुआ मारे गाय घाट उस जानवर का नाम था पंचिकुआ वो घाट पर हमने मार डाला जाके फूके थे बोले लगता कोई साधु या ब्राह्मण मार डाला बोले अरे नहीं जाके फूके थे झूर हाड़ नरिया सो भला गैया कस ना जब सूखी हड्डी गुहार मारे थे फूंक मारे से तो गाय में तुहाड़ है मांस है खून है कासे न खा ले हमने शेर को मारा लोग गए भाग के तो देखा कि एक संत मरे पड़े थे विधिवत उनकी अंत्येष्टि किया और आज भी वहां वर्ष में एक बार उनका चबूतरा है समाधि एक बार वहां पूरी और खीर बना के चढ़ाते हैं वो दस गांव के यादव परिवार मिलके पंडित पता पाए बोले सर्वा है मजे में कबू कुछ दिया लिया नहीं हाँ बोले हे जजमान महान पाप हुआ तुम्हें लग गई ब्रह्महत्या तुम रो रो नरक में जाओगे बोले पंडित जी गुरु हमने तो अपनी समझ से उपकार ही किया गायों की रक्षा की थी धोखा हो गया अब हम क्या करें कोई उपाय उपचार इसका उपाय? उपाय तो बोले है तुम प्रयागराज गंगा नहा के आओ और फिर हमसे कथा सुन लो दो भैंसी दो गाय दो बर्दा दान कर देना और तुम्हारा सब माफ नहा के चला आया, तब बोले कि अब तो बोले अपनी मालकिन से कह देना थोड़ा चौका लीप ले अंगनाई लीप दे थोड़ा थोड़ी दूर जहां कथा बैठ के कहीं जाएगी उसने लीप भी दिया कथा का सामान भी आ गया जब कथा कहने बैठे तो पंडित को याद आया कि एक साधु मार डाला इसका कौन ठिकाना कहीं हम ने से लिपट पड़े न हो तो दो वाक्य इसको समझा दू बोले देख जो मैं कहूं वही तू कि ठीक तो बोला हो उसकी समझ में आएगी जो मैं कहूं वो होते कहे तो बोले ले पैंती पही तो वो भी बोला ले तो बोले ठीक से बैठ जाओ वो भी बोला ठीक से बैठ जा बोले की कथा शांति से सुनी जाती तो बोला कथा शांति से सुनी जाती है तो पंडित जी बोले चुप रहो तो वो भी बोला चुप रहो तो पंडित जी को आ गया गुस्सा एक झापड़ मार दिया वो भी एक झापड़ मार दिया पंडित जी लड़ पड़े वो भी लड़ पड़ा पंडित जी का पाँव लिपे के बाहर चला गया तो मालिकीन देख रही कि अब कथा शुरू है अब कथा रोम में आ गई है तो जहाँ लिपे के बाहर पाँव देखा तो उठ के गई टंगड़ी पकड़ के घसीटा बोले पंडित जी औस में कथा कहो जब सब लिपे के बाहर कथा हो जाए तो हमरे लिपे से का फायदा पहले बताए हो तो तुम दस रात और लिप देती दो एक बार वो भी ढकेला किसी तरीके से पंडित जी छूटे तो पोथी पंद्रह छोड़ के भागे घर घर में जाके बोले का बताएं हम सोचे कुछ देही ले ससुरा जी ऊपर उतारू हो गया इधर जब वो भी छूटा तो फिर बोले बिनवाला पंखा आके लगा बोले यार कथा में तो बड़ा बल पड़ थे हम सोचे कथा कोई सरल काम है कहो पंडित के जब इतनी दो चार कथा कहनी होती है रोज तो कैसे थे? इन्हें तो बड़ा बल पड़ते पंडितों के बड़ा बल पड़ा है जा सीधा दिया कायदे से तो शवा शेर करीब घी रखकर और वाकायदा आटा वगैरह पुरात भर के मलकिन गई लेके ले पंडित सीधा पंडित जले भुंजे बैठे रहे उठा के डंडा होके को पिटाई की वो भी छूटी को नरे पहुंची घरे बोले दे आई सीधा बोले हाँ दे आई कहते रहे कथा सुनें बड़ा बल पड़े थे सीधा दे में उसे बल <laughs> तब वो नहीं समझे कि मार हुई कि हुई हुई <laughs> कथा तो जाके गुरु है आंधरा चेला निपट निरंध अंधे अंधा ठेलिया ठे लिया पर परंत गुरु करे जान के पानी पिए छान के रास्ता चले देख के जीवन में कोई ऐसा काम न कर दे बिगैरे बिचारे न कर डाले या आजीवन आज शोचनीय हो जाए कभी चित से नहीं उतरे बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की